श्री परमात्मने नमः अथ गीता गीतात्म्यम धरोवाच भगवन्परमेश भक्तिव्यभिचारिणी प्रारब्ध भुंजम से कथम भवति हे प्रभो पृथ्वी बोली हे भगवन हे परमेश्वर हे प्रभु प्रारब्ध भोग करते हुए मनुष्य को आपकी अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है श्री विष्णुवाच प्रारब्धम भुंजमानो ही गीताभ्या सदा स मुक्त ससुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते श्लोकार्थ प्रारब्ध भोग करते हुए भी जो मनुष्य सदा गीता के अभ्यास में तत्पर रहता है संसार में वही मुक्त और वही सुखी है महापापादि पानी गीता गीताध्यायी करोति चेत क्वचि स्पर्श न कुर्वन्ति नलिनी दलंबुव श्लोका्थ गीता का स्वाध्याय करने वाला मनुष्य यदि कभी दैवात महापातक आदि पाप भी कर बैठता है तो वे पाप उसका कहीं भी स्पर्श नहीं करती जैसे कमल की पत्ती पर जल नहीं ठहर सकता गीता यत्र यत्र यठ प्रवर्तते, तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीन तत्र वई श्लोकार्थ जहाँ गीता की पुस्तक रहती है जहाँ उसका नित्य पाठ होता है वहां वहाँ अवश्य ही प्रयागादि सभी तीर्थ वास करते हैं सर्वे देवाशो योगिन पन्नगा ये गोपाला गोपिका वापी नारदोद्धव पार्षद समयांति तत्र तीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते श्लोकार्थ जहाँ गीता का पाठ होता है वहाँ सभी देवता संपूर्ण ऋषि सर्पगढ़ तथा गोप और गोपियाँ भी नारद और उद्धव आदि पार्षदों के साथ शीघ्र ही एकत्रित हो जाते हैं यत्र गीता विचारस्य यीताचारस् पठनम पाठनम श्रुत तश्चिता पृथ्वी निवसा सदैव ही हे पृथ्वी जहाँ गीता का विचार पठन पाठन अथवा श्रवण होता है वहाँ मैं सदा ही निश्चित रूप से वासकर्ता हूँ गीताश्रयहम्ठा गीता में चोत्तम गृहम गीताज्ञानुपाश्रिता त्रिल्लोकाम्य हम श्लोकार्थ मैं गीता के आश्रय में ही रहता हूँ गीता मेरा उत्तम गृह है गीता ज्ञान का ही सहारा लेकर मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ गीता में परमा विद्या ब्रह्म ब्रह्मा न संशय अर्धमात्राक्षरा नित्या निर्वाच्य पदात्मिका श्लोकार्थ मेरी गीता पराविद्या एवं परब्रह्म परब्रह्मणी है यह अर्धमा अविनाशिनी नित्या एवं अनिर्वचनीय स्वरूपा है चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वुख तोर्जुन वेद्रयी परानंदा तत्त्वार्थ तत्वासयुता श्लोका्थ चिदानंदमय भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात अपनी मुख से ही अर्जुन के प्रति इसका उपदेश दिया है यह वेदत्रयी रूपा परमानंद स्वरूपणी और तत्वार्थ ज्ञान से युक्त है योष्टादशपो नित्यम नरु निश्चल मानस ज्ञान सिद्धि स लभते तत याति परम पदम श्लोका जो मनुष्य स्थिरचित्त होकर नित्य ही अठारह अध्याय का जब करता है वह ज्ञान रूपा सिद्धि को प्राप्त कर लेता है और उससे परम पद को प्राप्त हो जाता है पाठ समर्थ संपूर्णे तत्व पाठमाचरित तदा गोदानजम पुण्यम लभते संशय श्लोकार्थ यदि कोई संपूर्ण गीता का प्रतिदिन पाठ करने में असमर्थ हो तो आधे का ही पाठ करे ऐसा करने पर वह गोदान जन्य फल को प्राप्त करता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभित षडंशम जपमानस्तु सोमयाग फलम लभित श्लोकार्थ तिहाई भाग का पाठ करने वालों को गंगा स्नान का फल मिलता है छठे अंश का जप करने वाला सोमयाग का फल पाता है एक तु यो नित्यम पठती भक्ति संयुक्त रुद्रलोकमोति गड़ू भूवा वसे चि श्लोकार्थ जो नित्य प्रति भक्ति युक्त होकर एक अध्याय का पाठ करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहाँ रुद्र का गढ़ होकर चिर तक निवास करता है अध्यायम श्लोकपादम वा नित्यम यह पठते नर सायाते नरताम यावन मनवंतरम वसुंधरे स्लोकार्थ जो मनुष्य एक अध्याय अथवा श्लोक के एक पाद का ही नित्य पाठ करता है हे वसुंधरे वह जब तक मनवंतर रहता है तब तक मनुष्य जन्म को ही प्राप्त होता है अर्थात अधम योनि में योनिमे नाता गीता श्लोकदशक सप्त पंच चतुष्टयम् दव तीनेक तदर्थ वा श्लोकाना येन्न वर्षाला वर्षालामयुत ध्रुवम् श्लोकार्थ गीता के दस सात पाँच चार तीन दो एक अथवा आधे श्लोक का ही जो मनुष्य पाठ करता है वह अवश्य ही चंद्र चंद्रलोक को प्राप्त होता है और वहां दस हजार वर्षों तक वास करता है गीता पाठ समायुक्तो मृतो मनुष्यता व्रजेत गीताभ्यासम पुनः कृवा लभते मुक्तिमुत्तमा श्लोकार्थ जो गीता का पाठ सुनते सुनते मरता है वह दूसरे जन्म में भी मनुष्य ही होता है और पुनः गीता का अभ्यास करके उत्तम गति मोक्ष को पालीता है गीते मृियमाणों गतिम श्लोकार्थ गीता इस शब्द मात्र का उच्चारण करके मरने वाला मनुष्य सदगति को प्राप्त होता है गीतावणाशक्तों महापाप युवा वैकुंठम समोती विषुना सहमोदति। श्लोकार्थ गीता के अर्थ के श्रवण में लगा हुआ मनुष्य महान पाप से युक्त होने पर भी लोक को प्राप्त होता है और वहाँ वह भगवान विष्णु के साथ आनंदित होता है गीतार्थम ध्यायते नित्यम कृत्वा कर्माणि भूरिश जीवन मुक्त स विज्ञे देहांते परम पदम श्लोकार्थ जो बहुत से कर्म करते हुए भी नित्य गीता के अर्थ का चिंतन करता रहता है उसे जीवनमुक्त समझना चाहिए वह देहांत होने पर तो परम पद को प्राप्त हो ही जाता है गीताश्रित बहवो भूभुजो जनकादय निर्धत कलमशा लोके गीता याता परम पदम श्लोका्थ गीता का आश्रय लेकर जनक आदि बहुत से राजा लोग रहित हो संसार में अपना यशोगान सुनते हुए अंत में परम पद को प्राप्त हो गए गीतायाह पठन कृत्वा महात्म्यम न पठित वृथा पाठो भवि त्रम एवं योदाह श्लोका गीता का पाठ करके जो इसके महात्म्य को नहीं पढ़ता उसका वह पाठ व्यर्थ एवं परिश्रम मात्र कहा गया है एक तहात्म्य स युक्त गीताभ्यासम करोती सत्फलमती दुर्लभ गतिमायात श्लोकार्थ जो इस महात्म्य से युक्त गीता का अभ्यास करता है उसे इसका पूरा फल मिलता है और वह परम दुर्लभ गति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है सूत उवाच महात्म्य में तदगीता या माया प्रोक्तम गीतांत पठेद्यस्तु यदुक्तम तत्फलम लभित श्लोकार्थ सुत जी बोले मेरे कहे हुए इस सनातन गीता महात्मा का जो गीता के अंत में पाठ करता है उसे जैसा बताया गया है वह सभी फल प्राप्त होता है इति हरि ओम श्रीवाहपुराणी श्रीमद्भगवद्गीम संपूर्ण हरिओं तस्स हरिओं तस्स हरिओं तस्सकृषारपणमस्तू